रघुनाथ तत्र तत्र तमस्तकांजलि बाष्पवादि परिपूर्ण लोचन मरुति नमत राक्षसत नमा च मधुर मधुर स्व कर्माते च मधुरम मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्ति प्रयत्स परम पिभायामी कोणु श्यामलों कुमार वेद वेदेद्यम ब्रह्म भासता हृदय मम कूज मधुर मधुराक्षर आविता शाखा वंदे वाकोकिीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्मक प्राणियों में विश्वक गो माता की गोहतिया भारत हर हरा महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय जय हरि श्री कृष्ण गोविंद अरे मुरारे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 राधा राधमण हरि गोविंद जय जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय नमो मधुभ्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण निर्माहासदोषा अध्यात्मनिवृत्तकमा द्वंदता सुखदुखस मूढ़ा पदम व्ययंत न तसयते सूर्यो न नपावकः न पावक यद्वा निवर्त नारायण यति समुपस्थित समरणीय यतिवृंद भक्त भक्तवृंद एवं भक्तिमती माताओं <coughs> जीवन में अविवेक और अहंकार तथा ब्रह्म परिवार में आलस्य ये परिपंथी हैं इन्हें दूर करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका के माध्यम से यह भाव व्यक्त किया कि माया मैं और मेरे के रूप में बांध देती है अहंता और ममता का नाम ही अध्यास है अनात्म वस्तुओं में अहंता ममता का नाम विवेक चूड़ामणि के अनुसार अध्यास है अतः तुलसीदास जी ने बताया तुलसीदास मैं मोहर गए बिनु जीव सुख कब न पावे मैं और मेरा यह जो संकीर्ण परिचिन्न मान्यता है इसका त्याग किए बिना जीव कभी भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता या जो माया है स्वयं मूर्ति मूर्तिमती होकर किसी के सामने प्रस्तुत नहीं होती क्योंकि एक दार्शनिक सिद्धांत है शक्ति कार्यानुमेय होती है शक्ति अपने कार्य के द्वारा अनुमित होती है प्रत्यक्ष नहीं होती शक्ति का कभी दर्शन या प्रत्यक्ष होना संभव नहीं है शक्ति कार्यानुमेय है कारण में रहने वाली विविध प्रकार की शक्तियों का अनुमान कार्य के भेद से किया जाता है जैसे गुलाब का बीज है यहाँ बीज शब्द पारिभाषिक है अंकुरादि उत्पन्न करने की शक्ति या सामर्थ्य से विशिष्ट वस्तु का नाम दर्शनशास्त्र में बीज होता है गुलाब के बीज से जहाँ पर पत्तियों की उत्पत्ति होती है कांटों की उत्पत्ति होती है इसी प्रकार इन सब से विलक्षण पराग मकरंद से युक्त पुष्पों की भी अभिव्यक्ति होती है इन विलक्षण कार्यों को देखकर गुलाब के बीज में सन्निहित विलक्षण शक्तियों का अनुमान होता है तो माया सीधे दृष्टिगोचर नहीं होती बांधती नहीं है तुलसीदास जी ने श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध का मंथन करके एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जो साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है फिरत सदा माया के प्रेरे काल कर्म स्वभाव गुण घेरे माया के द्वारा प्रेरित होकर प्राणी सदा ही भटकता रहता है काल कर्म स्वभाव और गुण इन चार रूपों में माया जीव को बांधती है माया का उद्भव काल कर्म स्वभाव और गुण के माध्यम से होता है इन चार के माध्यम से माया व्यक्ति को बांधती है फिरत सदा माया के प्रेरे काल कर्म स्वभाव गुण घेरे या तो रामचरितमानस की पंक्ति है इसका अर्थ श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध एकादश स्कंध का जिन्होंने श्रीधरी टीका के सहित अनुशीलन किया होगा वो लगा सकते हैं सामान्य रामायणी रामचरितमानस में सन्निहित दार्शनिक तथ्यों का अर्थ नहीं लगा सकते उसके पीछे मानस की संरचना के मूल में जो उपजीव्य ग्रंथ हैं उनका अनुशीलन आवश्यक होता है जीव काल कर्म स्वभाव और गुण के वशीभूत होकर भवातवी में सदा भटकता रहता है अर्थ यह अब काल क्या चीज है कि आप लोग उधर आ जाइए बंदर तो बंदर है नर को बचना चाहिए देखिए इधर उनके उनके मन खराब हो जाते हैं तो निरपराध व्यक्ति बन रहते हैं चाहे उधर के द्वार बंद कर दीजिए हाँ फिरत सदा माया के प्रेरे काल कर्म स्वभाव गुण घेरे काल क्या चीज है इस पर विचार करने की आवश्यकता है तुलसीदास जी ने बंधन में डालने वाली सामग्रियों को संकलित करके एक जगह सन्निहित कर दिया काल क्या है शोभ करने वाली शक्ति का नाम काल है शोभक काल शुद्ध करने वाला पदार्थ है शोभ दो प्रकार से संपन्न होता है कारण को शुद्ध करके कार्य बनने के अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करना या काल की कृति है कारण में क्षोभ उत्पन्न कर दे तो कारण कार्य बनने की ओर उन्मुख हो और जब लय की प्रक्रिया होती है तब काल क्या करता है कार्य में क्षोभ उत्पन्न कर देता है तो कार्य क्रमशः कारण की ओर अग्रेसर होते हैं उन्मुख होते हैं लय दशा को प्राप्त होते हैं काल का यह स्वभाव है कि वह क्षोभ उत्पन्न करता है उदाहरण के लिए कोकिला कुजन वाचस्पत मिश्र बांतिक कार ने दिया वसंत ऋतु से लेकर श्रावण महीने तक प्रायः कोकिला का कुजन हमको सुनाई पड़ता है कुत्ते समय पर उन्माद पूर्ण हो जाते हैं ये क्या है काल की लोकोत्तर चमत्कृति है वाचाल को मुख बना दे मुख को वाचाल बना दे कार्य को कारण की ओर कारण को कार्य की ओर क्षुब्ध कर दे क्षोभ उत्पन्न करना काल का स्वभाव है तुलसीदास जी ने काल कर्म स्वभाव गुण यह क्रम लिया एक नियम है पाठक क्रम से अर्थक क्रम बलवान होता है कोई कविता लिखनी हो या कुछ लिखना हो तो लेखक या कवि ने जो भी क्रम निर्धारित किया हो उसकी समीक्षा नहीं की जाती आलोचना नहीं की जाती लेकिन अर्थ करने वालों का या दायित्व होता है कि पाठक क्रम से अर्थक क्रम को बलवान समझकर क्रम बैठा लें विक्रम को भी सक्रम कर दें पाठक क्रम से अर्थक क्रम बलवान होता है कहीं कहीं अच्छे अच्छे महानुभाव चूक जाते हैं जैसे वेदांतों में ना प्रक्रिया का वर्णन होता है वहाँ पायुपस्थ वायु और उपस्थ कर्मेंद्रियों में दो का वर्णन इस क्रम से होता है ग्रंथों में वायु और उपस्थ ये पाठक क्रम ऐसे ही मिलेगा चाहे गद्य में चाहे पद्य में लेकिन अर्थक क्रम कुछ और होता है क्योंकि उपस्थ जो है वो जल का कार्य है और वायु गुदा जो है वो पृथ्वी का कार्य है तो उपस्थ फिर वायु अर्थ का क्रम बदल जाता है कोई कोई इस पर ध्यान देते हैं टीकाकर कोई नहीं भी दे पाते लेकिन वेदांतों का ठीक से अनुशीलन है तो क्रम अर्थ के समय बदल जाता है इसी प्रकार तुलसीदास जी ने लिखा काल कर्म स्वभाव गुण काल के बाद स्वभाव को लेना चाहिए फिर कर्म को लेना चाहिए अर्थ करते समय फिर गुण को लेना चाहिए काल क्षोभक होता है शुद्ध करने वाला काल होता है कोई तत्व है कोई सामग्री है जो वृक्षों में समय पर पत्तियों को उत्पन्न कर देती है कोई कह सकते हैं कि वह रजोगुण है कोई सामग्री है जो समय तक उन वृक्षों में लगे हुए पत्तों को पुष्ट करता है, करती है उसका नाम कोई कह सकते हैं कि सत्वगुण है को पालक सामग्री कोई ऐसी सामग्री है जो समय पर पतझड़ कर देती है गुण की दृष्टि से कोई कह सकते हैं कि उसी का नाम गुण है यह क्रम चलता रहता है इसका अनुशीलन करना चाहिए कोई ऐसी शक्ति है जो वृक्षों में पत्तियों को उत्पन्न कर दे कोई ऐसी शक्ति है जो पत्तियों को धीरे धीरे परिपुष्ट करती रहे कोई ऐसी शक्ति है सामग्री है जो उन परिपुष्ट पत्तों को गिरा दे वृक्ष से शाखाओं से संलग्न स्थल से च्युत कर दे ये क्या है उसको शंख की दृष्टि से हम कहेंगे उद्भव में हेतु प्रजोगुण पालन में हेतु रक्षण में हेतु सत्वगुण समृद्धि या संहार में हेतु या प्रलय में हेतु तमोगुण लेकिन इनके पीछे काल काम करता है वृक्ष में उत्तेजक होता है काल उस उत्तेजना के बल पर क्या होता है पत्तियाँ लग जाती हैं फिर उत्तेजना शक्ति काल है उसके द्वारा वो पत्तियाँ विकसित होती हैं परिपुष्ट होती हैं फिर उन परिपुष्ट परिपक्व पत्तियों को वृक्ष की शाखाओं से अपने स्थल से च्युत कर देने के लिए उद्वेग पैदा करने वाला क्षोभ का पैदा करने वाला काल होता है सूत संहिता में काल को परिभाषित किया गया कालो मायात्म संबंध बहुत अच्छी परिभाषा है सूत संहिता स्कंद पुराण का एक उज्जवल अंश है विद्यारण स्वामी महाभाग की जो उस पर टीका है वो अवलोकन करने योग्य है कालो मायात्म संबंध काल क्या है माया और ब्रह्म परमात्मा या आत्मा कुछ भी कहें दोनों का संबंध ही माया और आत्मा का संबंध ही काल है वो काल की सूक्ष्मतम परिभाषा है कहीं कहीं काल का अर्थ परमात्मा ही होता है एकादश स्कंद भागवत में कालश्च हेतुश्च दो शब्दों का प्रयोग है तो श्रीधरी टीका वहां ना हो तो अपनी ओर से अर्थ लगाना कठिन परमात्मा के लिए कहा गया कालश्च हेतुश्च परमात्मा काल भी है हेतु भी हैं तो काल का अर्थ कलयति प्रकाशयति की दृष्टि से विचार करें तो फिर निमित्त कारण से दो जाता है हेतुश्च से उपादान कारण परमात्मा जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है इस तथ्य को ख्यापित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का एक वचन है श्रीमद् श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध में कालश्च हेतुश्च वहाँ श्रीधर स्वामी ने अर्थ किया काल माने कल प्रकाशयति संकल्प के द्वारा कलना इसका मतलब निमित्त कारण परमात्मा है और हेतुष्च उपादान कारण भी परमात्मा है गीता में काल कलयता काल पर मुझे प्रवचन नहीं करना है सीमा में समय की सीमा में विषय को समेटना है लेकिन आह्लाद के लिए कह देते हैं श्रीमद् भागवत गीता में एक वचन है काल कलयता महम विभूति भगवान की विभूति के रूप में काल का वर्णन है इसको नयायिकों की शैली में डालकर हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको बताया कलनात्मिका शक्ति अवच्छिन्न चैतन्य का नाम काल है सीधी भाषा में तो है कालह कलयता महम आकलन कलन करने वालों में मैं काल हूँ उसको नैयायिकों की भाषा में ढालकर हमारे पूज्य श्री गुरुदेव ने हमको बताया कलनात्मिका शक्ति से अवच्छिन्न चैतन्य का नाम काल है कलनात्मिका शक्ति अवच्छिन्न चैतन्य का नाम काल है तो यहां पर काल ने क्या किया क्षोभ उत्पन्न कर दिया त्रिगुण की साम्यावस्था जो होती है वो वैसम्य को प्राप्त हो इसमें कौन सी शक्ति काम करेगी वो काल काम करेगा काल हित्र गुण की साम्यावस्था को क्षुब्ध कर देता है तो गुण वैसम्य में हेतु काल है गुण की साम्यावस्था प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न कर देना गुण में वैसम्य उत्पन्न कर देना या क्या है काल की चमत्कृति है और महाप्रलय का जब समय होता है तो पार्थिव प्रपंचों में क्षोभ उत्पन्न करके उनको पृथ्वी की ओर धकेल देना लय का उपक्रम बना देना फिर पृथ्वी को जल पृथ्वी में क्षोभ उत्पन्न करके जल बनने की ओर उनको प्रेरित करना यह सब काल की चमत्कृति है काल के बाद स्वभाव होता है काल का काम है क्षोभ उत्पन्न करना स्वभाव का काम क्या है शुद्ध परमाणुओं को शुद्ध सामग्री को कार्य के अभिमुख कर देना यह स्वभाव की कृति है स्वभाव का अर्थ यहां पर है शुद्ध सामग्री को अभिमत कार्य के उन्मुख कर देना अब कहीं अगर कारण है अभिमत तो कारण के अभिमुख कर देना शुद्ध वस्तु को अभिमत कार्य या कारण के अभिमुख कर देना धकेल देना अग्रेसर कर देना यह स्वभाव का काम है तो काल स्वभाव फिर उसका बाद, उसके बाद कर्म श्रीमद भागवत के एकादश स्कंद और तीसरे स्कंद के आधार पर हम बोल रहे हैं। फिर उसके बाद कर्म कर्म का अर्थ है परिणाम कर देना अभिमत वस्तु के रूप में वस्तु को परिणत कर देना यह कर्म का स्वभाव है कर्म की कृति है फिर गुण उसके आस्वादन से सेवन से जो सुख या दुख की अनुभूति है होती है जो प्रभाव होता है उसका नाम है गुण श्रीमद भगवद गीता के तेरहवें अध्याय में पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रे यहाँ जो शंकर भाष्य उससे अर्थ निकलेगा तो मैंने संकेत किया एक उदाहरण देते हैं दूध है किसी ने उसको गर्म किया गर्म दूध में जामन डाला वो क्या हुआ उसने काल का, का काम किया दूध के परमाणुओं को क्षुब्ध कर दिया किसने जामन ने खटाई अम्ल काम से डालते हैं ना वो क्या है उदाहरण की दृष्टि से वो क्षोभक है गर्म दूध के परमाणुओं को क्षुब्ध करने में द्रुत गति से क्षुब्ध करने में वह हेतु है फिर स्वभाव काम करता है क्षुभ्ध परमाणुओं को दही के अभिमुख करना प्रतिक्षण वो स्वभाव का काम है फिर जीवों के अदृष्ट या प्रारब्ध के फलस्वरूप जामन डाला हुआ अम्ल डाला हुआ दूध दधी के रूप में परिणत हो जाता है ये कर्म का परिणाम हुआ तो हमने संकेत में कहा फिरत सदा माया के प्रेरे काल कर्म स्वभाव गुण घेरे माया किसी को मूर्तिमति होकर व्याप्ति नहीं है काल कर्म स्वभाव और गुण के माध्यम से व्यापति है इन चारों का अंतर्भाव भी अंत में दो में हो जाता है किस में काल और कर्म में स्वभाव और गुण का अंतर्भाव काल और कर्म में कर लेते हैं अब जो व्यक्ति काल और कर्म का अक्लिष्ट उपयोग करना जानता है या काल और कर्म पर विजय प्राप्त करने की विधा जिसको प्राप्त है वह भव को सुगमता पूर्वक तर सकता है भवातवी में भटकने से अपने आप को मुक्त कर सकता है काल पर विजय कैसे प्राप्त करें गीता को टटोले और रामचरित मानस को माँ मनुस्मर युद्धेश क्या है काल और कर्म पर विजय प्राप्त करने का सूत्र है कालातीत महाकाल स्वरूप जो महेश्वर हैं भगवान हैं उनके स्मरण में काल का उपयोग विनियोग जो करेगा वो काल पर विजय प्राप्त कर लेगा काल का आलंबन लेकर काल पर विजय प्राप्त किया जा सकता है विजय प्राप्त की जा सकती है क्या कालातीत जो परमात्मा है महाकाल स्वरूप जो महेश्वर हैं प्रतिक्षण उनके स्मरण में जो काल का उपयोग और विनियोग करता है वो काल का अतिक्रमण कर लेता है उदाहरण देते हैं वन में भटक गया कोई हमने वन में बहुत यात्रा की है भटक जाते थे पगडंडी दक्षिण भारत की ये सब सत्तर सत्रह किलोमीटर तक जन्म जंगल में भटकना पड़ा पगडंडी तो वन की सीमा में है ना लेकिन पगडंडी का आलंबन लेकर के ही वन को पार कर लेते वन का आलंबन लेकर वन को पार करना यही है ना वन के अंतर्गत ही तो पगडंडी भी होती है ना लेकिन उस पगडंडी का आलंबन लेंगे तो प्रशस्त राजमार्ग तक वो पगडंडी पहुंचा देगी ग्वाल बाल चलते हैं गायें चलती हैं, पगडंडी बन जाती वन में रहने वाले चलते हैं, तो वन में ही पगडंडी बन जाती उस पगडंडी को भी वन ही कहते हैं तो वन की सीमा के अंतर्गत है, उसका आलंबन लेकर व्यक्ति प्रशस्त राजमार्ग तक पहुंच जाता है इसी प्रकार से काल का आलंबन लेकर हम काल का अतिक्रमण कर सकते है तो कालातीत सर्वेश्वर परमात्मा या आत्मा के अनुस्मरण में जो काल का उपयोग और विनियोग करता है प्रतिक्षण भगवान का स्मरण करता है वो काल पर विजय प्राप्त कर लेता है कर्म पर तदर्थ खिलचेतम अविक्रीय विज्ञान घन अकर्मा जो भगवान है अविक्रीय विज्ञान घन सदघन चिदघन आनंद घन जो भगवान है उन्हीं के लिए जो कर्म का अनुष्ठान करता है वो कर्म पर विजय प्राप्त कर लेता है कर्म के द्वारा कर्म पर विजय काल के द्वारा काल पर विजय कुछ प्रकारांतर समय एक दृष्टान्त देते हैं उधर उस धारा में बहने से मन को रोकते भी हैं मेघालय जाना हुआ था दस किलोमीटर तक बांग्लादेश की सीमा पार करके वो आसाम का अंतिम गांव था एक संत का आश्रम और नागा और मेघालय का प्रारंभ था उसके बाद जब लौटे तो गुवाहाटी में ठहरे जाते समय भी गुवाहाटी में ठहरे गुवाहाटियों में उस आश्रम में जहाँ गए थे मेघालय में वहाँ तो सेना की बैठक ली सेना के प्रमुखों की हिंदुओं की बैठक ली सारी स्थिति वहाँ की क्या है ये सब जानकारी प्राप्त गुवाहाटी में गोष्ठी में हमने एक तथ्य प्रकाशित किया लोगों ने कहा कि धनी लोग सहयोग नहीं करते हिंदुओं का शासन तंत्र जिधर चाहता उधर धन का उपयोग विनियोग तो करते हैं लेकिन शासन तंत्र तो हिंदुओं के लिए दुष्टता का शत्रुता का निर्वाह कर रहा है तो हमने वहाँ पर कहा कि धनियों के दरवाज़ा खटखटाने की क्या आवश्यकता है गरीबों की गरीबी गरीबों का उपयोग करके दूर कीजिए उस पर हमने एक घंटा प्रवचन किया तो सब प्रमित हो गए अब उन्होंने क्या किया नहीं किया फिर हमने पूरी मां माकर जितेंद्र महापात्र जी जिनको बारह तेरह साल से हमने प्रशिक्षण दिया है सदगृहस्त हैं विद्यार्थी जीवन सबने प्रशिक्षण दिया वो मठ चलाते हैं सारा अभियान प्रेरक स्वामी जी हैं स्वामी जी से प्रेरणा लेकर वो सारा अभियान चलाते हैं उनको हमने बताया तो पैंसठ गांव बनवासियों का है घोर जंगल में वहां पर वो गरीबों का आलम्बन लेकर उनकी गरीबी दूर कर दीजिए एक हिंदू परिवार से औसतन एक रुपया एक घंटा निकालिए उसका उपयोग करके उनकी गरीबी और सारी समस्या को दूर कर दीजिए तो मैंने केवल इतना कहा गरीबों की गरीबी को गरीबों का आलम्बन लेकर दूर करने का ढंग हमारे ग्रंथों में है इसी प्रकार हमने कहा कर्म से अतिक्रांत तो होना चाहते हैं कर्म पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे अकर्मा अविक्रिय विज्ञान घन जो परमात्मा हैं उनके लिए कर्म कर योषि यदश्नाशि युहोषि ददाशिप्यसी कौंते युष मदर्पण तदर्थे खिल तो बस काल और कर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान ने उपाय बताया सुमरस मनुस्मर युद्ध च युद्ध मान युद्ध चक अर्थ है अपने प्राप्त कर्तव्य का निर्वाह करना ये युद्ध है जीवन एक युद्ध है प्राप्त कर्तव्य का दायित्व का दक्षता पूर्वक अप्रमत्ता पूर्वक आह्लाद पूर्वक निर्वाह करना युद्ध है। तो काल कर्म पर विजय प्राप्त करने की विधा रामचरितमानस में पाठांतर है सुमरस भजस निरंतर मोही काल कर्म व्याप ही नहीं तो ही। बिल्कुल स्पष्ट ही कह दिया माया काल कर्म स्वभाव और गुण के माध्यम से व्यापति है स्वभाव और गुण का सन्निवेश भी काल और कर्म में हो जाता है काल और कर्म पर अगर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तो प्रकृति या माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे लेते हैं प्रकृति से पार जीवने की विधा है काल और कर्म पर विजय प्राप्त करना सुमरसी बाज भजसेम निरंतर मोही काल कर्म व्यापय नहीं तो ही ये कहा इसी प्रकार से माया के चार रूप तुलसीदास जी ने बताया ये सब संतों के प्रकृतज्ञ होना चाहिए कितना अध्ययन तुलसीदास जी का गंभीर होगा कितना साराम निकाल करके हम लोगों के लिए चुन के दिया जैसे ब्रह्मर मधु मधुमक्खियां मधु संचित करके दे देती हैं उसी प्रकार से मैं और मोर तोड़ते माया जहीबस की जीव निकाया जितने जीव हैं ये चार के बसी बसीभूत हैं मैं मेरा तू तेरा क्या यही क्या है निर्माण मोहा इसमें मान माने संकीर्ण मान्यता वो क्या है परिचिनता ज्ञान मान जहाँ एक नहीं, न ज्ञान का अर्थ है जहाँ एक भी संकीर्ण मान्यता न हो हिंदुओं के दुर्दशा का कारण है संकीर्ण मान्यता का हमारा संदेश शास्त्र का संदेश हमको प्राप्त था सर्व खलुदम ब्रह्म अमृतस्य से पुत्रा वसुधैव कुटुम्बकम सर्वेशा मंगलम भूयात उस सब को तो भूल गए अब हिन्दुत्व तक भी सीमित नहीं क्या हो गया हाय धन हाय मान हाय प्राण हाय परिजन हिंदू की परिभाषा आजकल यही है जो धन मान प्राण परिजन में चिपका हो गीधा हो रमा हो इनको छोड़कर एक संकल्प भी करने में समर्थ ना हो उसी का नाम आजकल हिंदू है चाहे बाबा हो चाहे बाबू अपवाद तो र, बीज रूप में छोड़ दीजिए चाहे बाबा हो या बाबू हिंदू का अर्थ है पार्टी और पंथ में डूबा हुआ हो और इतना संकीर्ण हो चुका हो स्वार्थ में निमग्न हो चुका हो कि कल क्या होगा उसको कुछ भी होश ना हो हाय धन हाय मान हाय प्राण हाय परजन सबसे कष्ट कष्ट से पारंगत व्यक्ति की बात कह रहे भागवत पाद शंकराचार्य को होता आज हम लोग तो उनके पूजक है क्यों होता सबसे पहले सनातनियों के यहां मठ की व्यवस्था किसने की शंकराचार्य जी ने की ना इसीलिए कि क्या आज जो मठ का संचालन होता है इसीलिए मठ की ने। ये तो स्थल बनाया ना दुर्ग बनाया ना कोई भी अराजक इसको तो दुर्ग बनाया आध्यात्मिक केंद्र बनाया जिस उद्देश्य से शंकराचार्य ने चार मठों की स्थापना की उसी की तो अनुकृति ये सब लाखों मठ हैं इनके द्वारा हो क्या रहा है इसीलिए एक व्यक्ति अभी जीवित है यानी रूस रूस में एक व्यक्ति राष्ट्र की रक्षा के लिए गन ये रिवाल्वर का आविष्कार किया उनका वक्तव्य हमने डेढ़ साल पहले पढ़ा था हाय मुझे लिए इससे अधिक दुर्भाग्य और कष्ट की बात क्या होगी मैंने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए जिस रिवाइवर को बनवाया बनाया आज उसका उपयोग मानवता के नाश के लिए हो रहा है मेरे लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात क्या होगी तो आज शंकराचार्य जी शिवस्वरूप हैं लेकिन सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है जो कुछ मठ के द्वारा हो रहा है इतनी संकीर्णता के लिए मठ बनाए गए थे क्या सबसे पहले संतों में कार से यात्रा हमारे पूज्य गुरुदेव ने की जीप से पूज्य श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज उनके गुरुदेव ने कहा आप पैदल जाते हैं सनातन धर्म का प्रचार करते हैं विलम्ब से पहुँचते पाँच घंटे सात घंटे सभा उखड़ जाती है तो मेरी आज्ञा है कि आप जीप या कार से वाहन से यात्रा करें तो अधिक प्रचार होगा समय पर पहुंच सकेंगे महाराज ने कहा त्याग में बट्टा लगेगा उन्होंने कहा मेरी आज्ञा है आप त्यागी हैं आपके त्याग में बट्टा नहीं लगेगा सच्ची बात है, संतों में सबसे पहले जीप या कार से यात्रा हमारे पूज्य गुरुदेव ने की आज श्री गुरुदेव होते तो सबसे अधिक कष्ट हम बाबाओं को जीप पर कार पर हवाई जहाज पर दौड़ते हुए देख उन्हीं को होता इसीलिए ये कार से यात्रा है तो हमने एक संकेत किया तो तुलसीदास महाभाग ने कहा क्या कहा कि ये जो चार हैं, मैं मेरा तू तेरा ये जो संकीर्णता है यही माया है यहाँ निर्माण मोहा में मान का अर्थ यही है संकीर्ण मान्यता वो क्या है मैं मेरा तू तेरा इस चार को भी इसी का नाम माया है कारिकोटी की माया को तुलसीदास जी ने एक स्थल पर निबद्ध किया मैं मेरा तू तेरा अब जिसको हम तू कहते हैं वो अपने को मैं कहता है जिसको हम तेरा कहते हैं तो तू उसको मेरा कहता है तो तू का अंतर भाव मैं में हो जाता है और तेरा का अंतर भाव मेरा में हो जाता है फिर तुलसीदास जी ने चार को भी दो में फिरो दिया ये सब संतों की दृष्टि है ना हम भवसागर सुगमता पूर्वक तर सकें हजारों पंक्तियों को लाखों पंक्तियों को देखकर मंथन करके हमारे महर्षियों ने इतना छोटा सा मार्ग दिखा दिया सार दिखा दिया कि लो इसके आधार पर साधन करके भवसागर से सुगमता पूर्वक तरो तो चार को फिर दो में कैसे पिरोया तुलसीदास जी ने तुलसीदास जग आपू सहित जग माने ममतास्पद आप साहित्य माने अपना आपा अहमता तुलसीदास जग आप सहित जब लग निर्मूल न हो यह तो अध्यास है उसका मूल है अविद्या अध्यासो विद्य कृत श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध में अध्यास का कारण अविद्या को माना गया अध्यासो विद्या अध्यासा अध्यास बहुत बढ़िया है मेरे पास तो समय कम ही है कल ही एक ग्रंथ पूरा करना है सुबह तक उसके लिए हमको पाँच छः घंटे आए या चाहे रात में सोना बंद कर निकालना पड़ेगा लेकिन विचार ये था कभी अभी भी है कर सकेंगे या नहीं ये नहीं कह सकते पूरे भागवत में इस तरह के सूत्र सूत्रात्मक वाक्य का संकलन हो अध्यासो विद्यकृत बहुत बढ़िया सूत्र है जैसे ब्रह्म सूत्र है ना इस प्रकार से मत भागवत से लगभग 1200 सूत्र निकल सकते हैं। बहुत बढ़िया ढंग से तो ये ऐसे बनीषी कर सकते हैं हमने केवल संकेत किया अध्यासो विद्यकृत कितना महत्वपूर्ण है अध्यास जो है अविद्यात है अध्यास का कारण अविद्या है तुलसीदास जी ने इसको क्यों खींचा कैसे तुलसीदास जग आप सहित जब लग निर्मूल ना हो निर्मूल का अर्थ उसका मूल कौन है अविद्या तबलग तबलग कोटि उपाय करिये मरिये तरिये नहीं भाई नहीं मिसारण में हमने लगभग विनय पत्रिका के सौ पद याद किए होंगे अब तो बोल गए जब से भाष्य का चस्का लगा ना भगवान शंकराचार्य जी तब से फिर इन सब ग्रंथों के अध्ययन का समय नहीं मिला तो तुलसीदास जग आप उस सहित जब लग निर्मूल न हो तब लग को उपाय करिए मरिए उपाय करते हुए भी गिरते रहेंगे मरते रहेंगे दुख प्राप्त करते रहेंगे तरिए नहीं भाई तरेंगे नहीं इसीलिए फिर इसी को दूसरे शब्दों में कहा तुलसीदास मैं मोर गए बिनु जीव सुख कब न पाए मैं और मेरा वहाँ से ले लीजिए मूल सहित अविद्या सहित मैं और मेरे का त्याग किए बिना जीव कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता तो दूसरे ढंग से निर्माण मोहा निर्माण माने मान रहित अहंकार रहित परिचिन मान्यता से रहित और निर्मोह का अर्थ होता है अविवेक रहित इच्छा पता लग गया प्यास लगी तब तो ठीक है उपासना ठीक निर्माण मोहा मान और मोह से रहित संकीर्ण मान्यता अहंबिति या अहंकार और मोह अविवेक से रहित इससे जीवन में क्या होगा वानगी चाहिए ना? कल मैंने संक छोड़ दिया एक योग दर्शन की शैली में कुछ क्षण हम बोलेंगे इसकी व्याख्या प्रकारांतर से करने की भावना से अभी हम जागर दशा में हैं, जागृत में ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों के माध्यम से व्यवहार की सिद्धि जहाँ पर हो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय की प्रधानता से, इनके माध्यम से व्यवहार की सिद्धि जहाँ पर हो वो जागृत अवस्था इस समय हम लोग जागृत ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों के सो जाने पर और मन के अर्ध निदृत हो जाने पर जहाँ व्यवहार की सिद्धि हो वो स्वप्नावस्था है ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के सहित अंतकरण के विलीन या सुप्त हो जाने पर जो सुख और अज्ञान की अनुभूति की दशा हो उसका नाम सुसुप्ति है और केवल सुख रूप स्वप्रकाश आत्म तत्व ही अवशिष्ट रह जाए उसका नाम समाधि है अन्नपूर्णा अन्नपूर्णोपनिषद पांच चौहत्तर के अनुसार समाधि संवित उत्पत्ति पर प्रति वेदांतियों की समाधि आई समाधि संवित उत्पत्ति संविद उत्पत्ति पर प्रति गौड़ पादाचार्य महाभाग श्री गौड़ पादाचार्य महाभाग एक संस्मरण सुना दे। आज शंकराचार्य जी को दर्शन देने के लिए श्री गौड़ पादाचार्य आए एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में माला जप करते बहुत ऊंची बात वहां लिखा है भगवान नाम का जप करते हुए तो जब श्री गौड़ पादाचार्य जी मांडू के कारिका के रचयिता उनके हाथ में माला थी और जप करते हुए दर्शन दिया तो हम लोग अगर साधन से उपरा हो जाते हैं इधर उधर की बात वेदांत सुन के ही अपने को कृतार्थ मानते हैं तो स्वर सोचना चाहिए ये हमने एक संस्मरण बता दिया क्योंकि भगवान शंकराचार्य का जीवन चरित बावन सर्गों में लिखा गया है एक झांकी बताई कि गौर पादाचार्य जी भगवान शंकराचार्य के सामने प्रकट हुए तो हाथ में माला जप कर रहे थे वह लिखा भगवान नाम जप करते हुए तो हम लोग अगर जब से कदराते हैं पूजपाल स्वामी जी ने नकली बहुत से वेदांतियों को माला पकड़ा दी हम्म जबकि बहुत पक्षधर्थ थे एक संकेत हमने किया तो हमारे आपके जीवन में इस समय जागृत अवस्था है तो गौर पादाचार्य जी के अनुसार वस्तु और उपलब्धि जहाँ दोनों हो उसका नाम जागर जागृत वस्तु और उसका उपलब्ध उपलब्धि दोनों वस्तु के बिना ही उपलब्धि हो शाम के प्रवचन में आ सकता है विषय वही है रथा न तत्र रथान रथ योगा कहां वृद्धा उपनिषद वस्तु और उपलब्धि दोनों हो व्यावहारिक धरातल पर वहां पर जागृत अवस्था वस्तु के बिना ही उपलब्धि मान अनुभूति हो न तत्र रथा नरथ योगा स्वप्नावस्था वस्तु तथा उपलब्धि की बीजावस्था हो सुषुप्ति अवस्था केवल उपलब्धि स्वरूप आत्म तत्व शेष रह जाए समाधि अवस्था ये भी बताया हम लोगों के जीवन में सिद्धियां आती हैं उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते ये नहीं कि मेरे जीवन में आती हो आपके जीवन में नहीं सार्वभौम तथ्य है यह क्या सार्वभम तथ्य है योग दर्शन के विभूति पाद के अनुसार बोल रहा हूँ अपने ढंग से अपने ढंग से मैंने मनमानी नहीं अपने अध्ययन की शैली है एक संत मिल संत लोग बहुत उपकारी होते मैं बद्रीनाथ में जा रहा बद्रीनाथ की ओर पैदल अकेले जा रहा था तो संध्या सूर्य अस्तंगत होने वाले थे एक संत ने कहा हे डरा हम कुछ आगे बढ़ गए थे उन्होंने रोक लिया उनकी ओर आए ये देख सामने गंगा जी नीचे थी कोई झरना आ रहा था छोटी सी नदी इसमें यहाँ तक खड़े हो जा <laughs> और राम राम जप कुछ समय अब हम तो जो कहते त्यों माने वैसे हमारे पास इतना केवल वस्त्र था लेकिन संत ने आज्ञा एक लंगोटी थी इतने अंगोछा था कुछ था ही नहीं अंगोछा तो वहाँ रखा उसके हमने जप किया बहुत अच्छा अनुभव हुआ संत लोग बहुत अब उनका क्या स्वार्थ वो तो चले गए कह के, के राम राम जब यहाँ तक पानी में करे हो हमने सोचा इनका क्या इनका तो कोई स्वार्थ नहीं अच्छे तो कह रहे एक संत ने हमको बताया हिमालय में कि ये शास्त्र अपना रहस्य कैसे बताते हैं वो अनुष्ठान बताया तीन घंटे रोज और लगभग मुझे जहाँ तक ध्यान है 21-22 दिन मैंने किया उसके बाद तब तो रक्षा अभियान में आ गए और बावन दिनों तक तिहाड़ जेल में दिल्ली में बंद रहे 21 दिनों तक उन्होंने अनुष्ठान बताया शास्त्र अपना रहस्य कैसे बताते हैं ये शास्त्र जड़ नहीं है शास्त्र जड़ नहीं है एक आपको संकेत भी कर दें भगवान शंकराचार्य महाराज ने मठों की तांत्रिक विधा से स्थापना की है वो चेतन है मठ ऋग्वेदी हम ये असब के गोत्र भी है मठ कश्यप गोत्र जो है पुरी का है भगु गोत्र जो है उत्तरामनाय ज्योतिर्मठ का है अभिगत कहाँ के ये द्वारका मठ का है भूरभुवह स्व भूर्भुवह ये जो गोत्र है स्व ये श्रृंगेरी का मठों के गोत्र हैं मठ जड़ नहीं हैं बिल्कुल चेतन रूप में उनको उद्वासित किया है शंकराचार्य जी ने तो हमने एक संकेत किया तो ग्रंथ कैसे अपना अंतर्निहित रहस्य बता दें वो संत जी ने हमको तीन घंटे का रोज का अनुष्ठान बताया था हमने किया तो सचमुच में उससे हमको ये लाभ है कि हम कोई ग्रंथ लिखने चले अंदर की बात ही कह रहे कोई तो खूब छिपा के नहीं कह रहे पाँच प्रतिशत सामग्री मेरे पास होती है मन में मस्तिष्क में लिखते समय तो शेष पंचानवे प्रतिशत सामग्री ऋषियों की कृपा से आती तो मेरे द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ लोग समझते होंगे कि मेरे द्वारा लिखा है हाँ उसमें कोई भूल हो तो मैं ही स्वीकार करूँगा लेकिन उसमें पंचानवे प्रतिशत सामग्री मेरे लिए भी मृग्य अनुसंधेय है मैं भी अपने ग्रंथ को बहुत तल्लीनता पूर्वक पढ़ता हूँ यह नहीं मुझे लगता कि मेरा लिखा हुआ है ये सब क्या है अधिदैव का अनुग्रह तो हमने संकेत किया हमको आपको इस समय जागृत अवस्था प्राप्त है सावधान सिद्धि का स्रोत और ये नहीं पूछेगा कि आप में सिद्धि है या नहीं मुझको बिल्कुल सिद्धि विहीन मान लीजिए मैंने तो गीता की एक पंक्ति को आधार माना इनको सिद्धि है हमको तो नहीं है <laughs> सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथा पुनोति में सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथा पुनोति में समासे नैव वे कौनते या निष्ठा ज्ञान से या परा स्वतः सिद्ध ब्रह्म को सिद्ध कर लीजिए सारी सिद्धियाँ आ गई उसी के लिए अन्य सब सिद्धियां हैं और सिद्ध ब्रह्म से दूर ले जाने वाली सिद्धियाँ तो असिद्धियाँ हैं तो हमने संकेत किया लेकिन इस पर शक्तिपात पात विश्व में जहाँ कहीं भी आजकल शक्तिपात की चर्चा है उसको तो व्यापार का रूप लोगों ने दे दिया गोवर्धन मठ पुरी के पूज्य श्री महाराज के गुरु जी जिनसे उन्होंने संन्यास लिया था श्री मधुसूदन तीर्थ ये जो ये लोग भूल गए होंगे या भूल के भी ध्यान नहीं रखते हैं श्री उड़िया महाराज के आश्रम के ट्रस्टी या उनके शिष्य लोग कि पूज्य उड़िया महाराज का गुरुस्थान पूरी पीठ वहाँ के 142 में मान्य जगत गुरु शंकराचार्य के दीक्षित सन्यासी दंडी स्वामी शिष्य थे श्री और महाराज श्री पूर्णानंद तीर्थ जी उनका नाम था अपने मूल स्थान से तो जुड़ना चाहिए ना लेकिन ध्यान ही नहीं तैर तो शक्तिपात की दीक्षा उन्होंने चलाई थी श्री मधुसूदन तीर्थ जी ने उसके पीछे घटना है जो मठ है जहाँ पर आदि शंकराचार्य रहते थे जहाँ हम लोगों का अभिषेक होता है एक विशेष तांत्रिक यंत्र है बना हुआ जिस पर हम लोग जो शंकराचार्य होते हैं उनको बैठाकर अभिषेक किया जाता वहाँ छोटी सी विमला जी की इतनी बड़ी मूर्ति है आदि शंकराचार्य जी के द्वारा प्रतिष्ठित अब तो कुछ विशाल मंदिर थोड़ा सा विशाल बन रहा है विमला जी की मूर्ति कुछ बड़ी हो रही हैं दूसरी जगह तो वहाँ वो कमरा बंद करके थे श्री मधुसुदन तीर्थ जी महाराज अंदर से पीठ कक्ष में कोई अंग्रेज पदाधिकारी आए तो उनको रुंझुन रुंझुन पायल पहले महिलाएं पहती थी ना उनकी आवाज़ सुनाई पड़ी रुंझन रुंझन शंकराचार्य कहाँ हैं लोगों ने कहा अंदर है साथ में अकेले ना स्त्री जरूर है कोई ना कोई स्त्री नहीं है तो आवाज शंकराचार्य तो पायल नहीं पहनते घुघरू नहीं पहनते तो उसने वो तो अंग्रेज ऑफिसर था दिमाग उसका तन गया सच्ची घटना है इतिहास है उसने पुलिस विभाग को सूचना दिलवा दी पुलिस ने पूरे कमरे को घेर लिया उसके बाद कि बार बाहर से पीटना प्रारंभ किया गया बहुत उपद्रव किया तो उन्होंने कुंडी खोले तो कमरे में तो उनके अलावा कोई था ही नहीं एक चिड़िया भी नहीं तब तो अंग्रेज ऑफिसर पदाधिकारी का दिमाग ये क्या हुआ महाराज वो तो फिर झुक गया महाराज मैंने तो आपको कष्ट दिया लेकिन बताइए कि आवाज़ तो अवश्य स्त्री की थी रुंझुन रुंझुन रुंझुन रुंझुन अब तो कुछ बात भी हो रही थी कमरा खोलने पर आप अकेले दिखाई पड़े जो कुछ अपराध हुआ उसको क्षमा कीजिए लेकिन मेरी जिज्ञासा तो पूर्ण कीजिए उन्होंने कहा मैं अपनी मां विमला जी से बात कर रहा था अब तो बेचारा शरणागत हो गया उसने वाई को फोन मान फोन तो उसमें नहीं होंगे वाई को सूचना दी दिल्ली वाईसराय ने विधिवत पालकी से दिल्ली तक उनको स्वागत पूर्वक बुला करके फिर अपने मुकुट नीचे करके फिर प्रशस्ति पत्र दिया लेकिन हमारे यहाँ तो हम गए उससे पहले सब चोरी डाका लेकर हमको तो खंडहर मठ प्राप्त हुआ वो सब कुछ नहीं लेकिन इतिहास है उन्होंने ही शक्तिपात की दीक्षा फिर से चलाई थी शक्तिपात का लक्षण जो है शिव पुराण में है शक्ति का लक्षण शिव पुराण में है और एक लक्षण सुत संहिता के भाष्य में विद्यारण स्वामी जी ने दिया है भगवान शंकराचार्य के ग्रंथ में हमने तोटकाचार्य को किस प्रकार शक्तिपात के द्वारा सारी विद्या दी शंकराचार्य जी ने वहाँ पर उन श्लोकों को उद्धृत किया तो हम एक संकेत करें कि शक्तिपात की दीक्षा विश्व में जहाँ कहीं भी है इस समय वो बंगाली दंडी स्वामी ले गए फिर वो ले गए फिर वो ले गए फिर, फिर, फिर व्यापार बन गया लेकिन उसका उद्गमन स्थान गोवर्धन मठपुरी ही है और विश्व में वैदिक गणित का उद्गमन स्थान भी वही है क्योंकि भारती कृष्ण जी महाराज एक में जगतगुरु शंकराचार्य जी ने ही अंग्रेजी में वैदिक मैथमेटिक्स लिखा था पंद्रह वॉल्यूम तो खो गए उनके शिष्यों के यहाँ से कुछ कुछ विदेशी चुरा के ले गए अब हमको मालूम पड़ रहा है मठ में कुछ रखते नहीं थे सब शिष्यों के घर में रहते थे दीमक अंतिम समय में उन्होंने मोतियाबिंद की स्थिति में ग्रंथ लिखा उनके जीवन के बाद वो छपा वैदिक मैथमेटिक्स पूरा विश्व अभी उसी के आधार पर संचालित हो रहा है जितना वैज्ञानिक संस्थान है ये सब उस ग्रंथ के आधार पर संचालित हो रहा है तो गणित का भी विश्व में सबसे मूर्धन्य केंद्र गोवर्धन मठपुरी ही माना जाता है कभी कभी मठ के बारे में मैं नहीं कहता तो मैंने सोचा कि यहाँ की चीज़ शक्तिपात की दीक्षा मैंने नहीं चलाई तो उससे तो फिर दम भी लोग बहुत जुड़ जाएंगे लेकिन मैंने सोचा कि इस मठ से उड़ा के ले गए लोग गणित इस मठ की एक शंकराचार्य हुए के जो गणितज्ञ थे उसके बाद तो परंपरा नहीं चली तो फिर भगवान की कृपा से उसके पीछे घटना है नौ गणित पर मेरे ग्रंथ छप चुके हैं और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी महरागंज का कोई प्रचारक नहीं है सरकार तो टांग खींचती है वहाँ से विशेषज्ञ लोग आए नब्बे अंग्रेज लोग नब्बे, नब्बे नब्बे नब्बे तीस मिनट उन्होंने सब मिला के चार बार में हमसे समय लिया गणित पर बिना पूर्व सूचना के एक लिस्ट बना के लाए थे सूची हमसे उत्तर सुनने के बाद उन्होंने टिप्पणी की इंग्लैंड में एक प्रतिशत गणित है पूरे विश्व में भी एक प्रतिशत से अधिक गणित अन्यत्र कहीं नहीं है आपके मठ में शत प्रतिशत गणित अभी अभ, अभ, अभ सुरक्षित ना उस व्यक्ति से कहा गया कि कुनार को चलिए कहीं अपनी जगह होटल में ठेरे उसने कहा मैं तीर्थ यात्रा के लिए नहीं आया हूँ मैं आया हूँ पुरी के शंकराचार्य से मिलने तो मैं एक संकेत कर रहा था शक्तिपात और गणित का केंद्र आज भी शक्तिपात का केंद्र तो नहीं माना जाता वो माने जाते थे लेकिन गणित का केंद्र तो आज भी गोवर्धन मठ ही पूरे विश्व में अभी दक्षिण कोरिया के लोग गणित पर प्रश्न करने आए थे एक संकेत किया शक्ति पात पर मैं दो तीन बात केवल शक्तिपात ईश्वर की ओर से किस प्रकार है बाकी जो शक्तिपात की प्रक्रिया है हम चलाना नहीं चाहते अभी उस पर कुछ बोलना भी नहीं चाहता स्वप्ना अभी अगर भूख लग जाए तो सचमुच का भोजन चाहिए ना और स्वप्न में भूख लग जाए तो मनोमय भोजन से भूख की निवृत्ति होगी या नहीं सिद्धि आ गई या नहीं अधिक क्यों आई एक स्थूल शरीर और बाह्य प्रपंच की दास्ता कट गई ईश्वर की अंक कृपा से हमारे प्रयास से नहीं स्वपनावस्था में सिद्धि का मूल रहस्य क्या है कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय स्थूल शरीर इनकी दास्ता कट गई भगवान ने हम क्या किया हमको ऊपर उठा दिया हमको माने जीव को स्वपाधिक जीव को वहाँ भूख लगती है प्यास लगती है सर्दी लगती है गर्मी लगती है काम क्रोध की पहुँच तो है लेकिन पूर्ति बिल्कुल मनोमय सामग्री से हो जाती है सिद्धि मिल गई ना ज्यादा सुसुप्ति में दूसरा शरीर जो सूक्ष्म शरीर है उससे भी भगवान ऊपर उठा देते हैं तो वहाँ किसी द्वंद की पहुँच नहीं है लो ना हंता की ना ममता की ना भूख की ना प्यास की ना सर्दी की ना गर्मी की और सिद्धि कितनी हो गई द्वंद्वातीत हो गई या निर्माण मोहा ये दो लक्षण तो आ ही गए जित संग दोष तीसरा लक्षण भी में आ ही गया अध्यात्म नित्या विनिवृत्त का निवृत्त कामा भी हो गया केवल अध्यात्म नित्या की बात नहीं है लेकिन अध्यात्म तत्व परमात्म तत्व से बिल्कुल सावरण संस्पर्श तो जीव का हो जाता है सुसुप्ति की सिद्धि कम है क्या कम तो नहीं है स्वप्नावस्था की सिद्धि पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक काल और जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं सब की रचना हम लोग कर लेते हैं सबकी रचना कौन करता है आत्म चैतन ही तो करता है ना हमारे मन में इतनी योग्यता आ जाती है कि ये पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश तो हमने स्वप्ना, सुसुप्ति में केवल अज्ञान शेष रहता है, बीज उससे भी एक कदम ऊपर उठ जाए तो सिद्धिम में प्राप्त हो यथा ब्रह्म सिद्धों के सिद्ध पीरों के पीर मस्तों के मस्त अवलियाओं के अवलिया फकीरों के फकीर स्थित प्रज्ञों के स्थित प्रज्ञ ना हो जाए यह जो क्रम है हमारे पूज्य गुरुदेव का एक ग्रंथ है संकल्प सिद्धि ग्रंथ तो भक्ति सुधा है उसमें एक निबंध पृथक से उसको प्रकाशित करने का पूज्य श्री महाराज ने जिनसे साधन सीखा श्री ज्ञानाश्रम जी महाराज विठूर के पास विठूर में के पास पाठक तलहटी है स्थान वहाँ पर रहते थे पूज्य सिरिया बाबा महाराज ने जिनके पास रहकर साधना की वो ज्ञानाश्रम जी महाराज श्री ज्ञानाश्रम जी महाराज उनका एक संकल्प सिद्धि नामक ग्रंथ है वो ग्रंथ भी मेरे पास एक प्रति है गुरुदेव पूज्य गुरुदेव का ग्रंथ एक लेख भक्ति सुधा में दोनों को मिलाकर दोनों के नाम से ही भविष्य में मटस्य छपवाने का विचार केवल एक बार पूज गुरुदेव के साथ उनकी कार में चार किलोमीटर यात्रा का सौभाग्य सदा जब गुरुदेव रुग्ण से थे रुग्ण से थे से क्यों मैंने लगाया असली बात यह थी बीमार नहीं थे उन्होंने जो राष्ट्र की रक्षा के लिए अर्निश परिश्रम किया था वो अपनी निष्ठा को दबा करके बाद में क्या हुआ जब उनको पता चला कि शरीर छोड़ना है तब तो उन्होंने उस निष्ठा को उच्छलित कर दिया इसलिए एकांत में जो मुझसे बात करते थे उससे लगता नहीं था कि तो बीमार थ और उनकी दृष्टि में विमार्थ उस समय देश काल व्यक्ति इन सब से ऊपर उनकी मनस्थिति थी वो मनस्थिति नौ महीने तक लगभग रही उसी अवस्था में उन्होंने शरीर उनके जो एक प्रकार से वो जो स्थिति थी अवधूतों वाली उसका दर्शन मैंने किया है एक बार वो कार से आ रहे थे तो मैं आगे था उनके ड्राइवर आगे तो होंगे ही आगे महाराज पीछे थे तो मैं उनकी ओर मुँह करके पागल के समान तो पीठ पीछे कैसे करूं ऐसे चल रहा था उन्होंने कहा बताओ सिद्धि का रहस्य उन्हीं कृपा से एक पंक्ति निकली उन्होंने कहा ठीक कहा यही है यही है गाँठ बांध लेना ये तो हमने एक संकेत किया ये जागृत की अपेक्षा स्वप्न में स्वप्न की अपेक्षा सुसुप्ति में समाधि का अनुभव सबको नहीं है इसलिए उसकी चर्चा नहीं करेंगे सिद्धियों में जो उत्कर्ष होता है उसका कारण क्या है एक शरीर से ऊपर उठे दो शरीर से ऊपर उठे यही ना इसको जो जागृत अवस्था में अपने जीवन में ले आते हैं क्या योग दर्शन के विभूति का अर्थ क्या है स्वप्नगत गत प्राप्त सिद्धि को धारणा की महिमा से संयम वहां पर प्रयोग है सब जागृत में उतार लें उसके लिए केवल गीता का के श्लोक पढ़ के उसकी व्याख्या न करके प्रवचन को विराम देते वो क्या है बाह्य स्पर से सशक्त आत्मा पांचवा अध्याय बिंदत्यात्मन यम सब ब्रह्म योग युक्तात्मा सुख मक्षय स्नुते सुख मक्षय स्नुते बाह्य एक शरीर से ऊपर उठ गए बिंदत्यात्मन यखम विषया लंबन के बिना ही सुखानुभूति सूक्षमाध्या से ऊपर उठ गए और सब ब्रह्म योग युक्त आत्मा से ऊपर उठ गए सिद्धियों का आध्यात्मिक स्वरूप एक ही श्लोक के माध्यम से भगवान ने प्रकट किया पता नहीं इस बार क्या है कोई ऋषि हैं या क्या ये तो अंतरंग संतरंग साधन ही गीता के नाम पर कल परसों से निकल को, कोई शक्ति निकलवा रही कोई साधक होंगे क्योंकि सोच के कुछ आओ बोलो कुछ तो इसका अर्थ है कि कोई ऋषि मुनि नहीं तो ये तो क्या? हमको तो एक वक्त मिला होगा तो बहुत कष्ट सहने के बाद किसी ने दिया होगा एक धरोहर जैसे कोई लुटा रहा हो मैं लुटाना नहीं चाहता किसी के ऐसे अधिकार होंगे गुप्त या सुप्त या कोई ऋषि लोग अज्ञात रूप में सुन रहे हों उन्हीं की प्रेरणा से हर हर मार चलो भाई